लिंग परामर्श अर्थात लिंग से परामर्श उसको कहा लिंग से विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान तृतीय ज्ञान तृतीय ज्ञान हमारे क्या हो गया कि व्याप्ति के द्वारा विशिष्ट हो गया यह ज्ञान आगे लिंगं त्रिविधं अन्वय वितरेकी केवल अन्य व्यतिरेकी चेती अन्वयन व्यतिरेकेण चमदन्वयव्यतिक साध्य धूमवूमस्थ महानसमितन्वयव्या जो जो तत्र यत्र तत्र त्र धूमोपिना यथा इति व्याप्ति मह्रद लिंगं लिंग तीन प्रकार की है अन्वय व्यतिरिकवयी केवल व्यतिरिक आगे इसका एक एक करके कहते हैं अन्वयन व्यतिरेके च व्याप्तिमत अर्थात अन्वय के द्वारा प्रयोज्य हो करके जो व्याप्ति वो भी उस लिंग में रहता है अन्वय अर्थात यत्र यत्र तत्र तत्र अस्ति अस्ति यत्र अस्ती, तत्र अस्ति ये अन्वय अनुअय अय अर्थात गमन पीछे चलना तो जहाँ ये है वहाँ वो है इसी प्रकार की निर्देश होकर के जहां व्याप्ति मिलेगा उसको कहेंगे अन्वय प्रयोज्य अन्वय हो गया प्रयोजक अन्वय के द्वारा प्रयुक्त हो गया व्याप्ति जिसे हेतु रहेगा उसको कहेंगे अन्वय न व्याप्ति मत और व्यतिरेक है न व्याप्ति मत तो व्यतिरेक से अर्थात जहां ये नहीं है वहाँ वो, वो नहीं है जहाँ ऋषिकेश रहेगा वहा उत्तराखंड रहेगा रहेगा इसको कहेंगे अन्वय हुआ और जहां ऋषिकेश नहीं रहेगा वहां उत्तराखण्ड नहीं रहेगा ऐसा हो जाएगा हरिद्वार तो, में उत्तराखंड रहेगा वहाँ ऋषिकेश नहीं है नहीं। तो इसलिए व्यतिरिक में कैसा कहेंगे जहाँ उत्तराखंड नहीं।, नहीं है वहाँ ऋषिकेश नहीं है अन्वेय में जैसा होगा व्यतिरिक्क में उसका विपरीत होगा यत्र हेतु तत्र साध्यम और व्यतिरक जब कहेंगे यत्र साध्या अभाव तत्र हेतु अभाव हेतुआ नहीं हेतु क्योंकि हेतु आगे अ है ना हाँ। साध्य के आगे साध्या भाव हो जाएगा हेतु के आगे हेतु भाव हेतुआ नहीं हो जाएगा अ है व्यतिरेक न जब व्याप्ति मत जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी रहेगी व्यतिरिक व्याप्ति भी रहेगी तो उसको कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी यथा बन्ह साध्य धूमवत्म बनि का बन्ही जब साध्य होगा बन्नौ साध्य सब है धूमवत्वम जो हेतु हो गया वो अन्वय व्याप्ति वाला भी है व्यक्ति व्याप्ति वाला भी है जैसा उसको दिखाते हैं यत्र धूमस तत्र, तो तत्र अग्नि यथा महानसम तो यहाँ यत्र धूमस तत्र अग्नि यहाँ दोनों का विद्यमानता था ना अभाव को कह रहे हैं तो इसलिए हो गया अन्वय व्याप्ति महानसम तो इसको कहते हैं अन्वय दृष्टान्त व्याप्ति दिखाने के लिए जो दृष्टांत है उसको कहा जाता है अन्वय दृष्ट और यत्र तत्र यथा इति तूमो व्याप्ति नहाद व्यतिर व्याप्ति दिखाने के लिए जो दृष्टांत है उसको कहते हैं दृष्टान व्यतिदृष्ट पद कृत्य में अन्वय व्यति लक्षण आह अन्वय का लक्षण कहते हैं मूल में कह दिया था अन्वयन व्यतिरेकेण जो व्याप्ति मत तो अन्वयन व्यतिरेकेण दोनों में तृतीय व्यवती है इसको कहते हैं तृतीया प्रयोज्यम अर्थ तृतीय अर्थ हो गया प्रयोज्यम अर्थात तृतीया का जो प्रकृति होगा वो हो जाएगा प्रयोजक तेन प्रयोज्य तो साध्य साधन साहय साध्य और साधन साध्य साधन अर्थात साध्य साधन सत्वो उनका विद्यमान का नहीं तो साध्य साधन साहन यो अभावो सहचर्य नहीं साध्य साधन अर्थात साध्य साधन सत्वो साध्य साधन का सत्व का अर्थात अभावो व्यतिरक अन्वय और व्यतिरक दा बी और तीन आगे है रिचीर, रिचीर तो उसे हो हो हो जाने से रिच हो गया पता गुणा हो गया चजह को घ करके रेक व्यतिरेक रिचिर विमोचने अच्छा विमोचन ता दे दे और तो एक कर्तिकरण करण अर्थ में ले लिया जाएगा हेतु हेतु हेतु भी हो सकता है हाँ करण नहीं है हेतु मान लिया जाएगा, तो हो जाएगा आ, ना अन्वय हो जाएगा प्रयोजक अन्वयन व्याप्ति मत अर्थात तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति अन्वय हो जाएगा प्रयोजक अर्थात अन्वय के चलते व्याप्ति आ गया ये व्याप्ति का प्रयोजक कौन हुआ कैसे ये में व्याप्ति आ गया कहेंगे अन्वय है अन्वय ही प्रयोजक बना अन्वय होने से ये व्याप्ति वाला बने गया इसलिए अन्वय प्रयोजक अन्वय न प्रयोज्य इस प्रकार हो जाएगा अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मन व्याप्ति का प्रयोज्य हो गया प्रयोजक हो गया अन्वय क्योंकि आपको अन्वय मिला इसलिए आप कहते हैं व्याप्ति है यत्र धूमस्तत्र तत्र इस प्रकार की अन्वय मिला ये अन्वय होने से आपके कह दे आ गया तो ये अन्वय हो गया व्याप्ति का प्रयोजक आगे दिया तथा तो चन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय प्रयोज्य यहां समास हो जाएगा अन्वयन प्रयोज्य अन्वयन प्रयोज्य अर्थात अन्वय स्वयं हो गया प्रयोजक अन्वय हो गया प्रयोजक तेन प्रयोज्य व्याप्ति और व्यतिरक प्रयुज्य अर्थात व्यतिरिक व्यतिरण प्रयोज्य इस प्रकार की हो जाएगा व्यतिरक हो गया प्रयोजक ये व्याप्ति वाला जो होगा उसको कहेंगे अस्थिति अन्वय व्यतिरी प्राप्ति के अन्वय व्यतिरिन शौच से दीर्घ हो गया अन्वय व्यतिरेकीर्थ यहाँ तो हस्व है अनुय व्यतिरिक अच्छा दीर्घ होगा अनुय व्यतिर आगे फिर था अच्छा अब आप अनु व्याप्ति मत ये दो क्यों कहते हैं अन्वय व्यतिरक खाली कह दीजिए कि के मतलब व्यतिरकना व्याप्ति मत अनुय व्यतिरेक जो व्यतिरिक व्याप्ति वाला होगा उसको अनुय व्यतिरे की कहेंगे इस प्रकार की अगर होगा जो जो व्यतिरिक व्यक्ति वाला होगा वो अन्य व्यतिरिक हो सकता है नहीं <ककथ> जो व्यतिरिक व्यक्ति वाला होगा हो सकता है अनुय व्यतिरिक्क क्यों नहीं होगा <ककथ> जो व्यतिरिक व्यक्ति है वाला <ककथ> जो अन्य व्यतिरिक व्यतिरिक्त व्यक्ति है और केवल की वो भी व्यक्ति वाला है हम लक्षण कर रहे थे अनुय व्यतिरिका चला जाएगा केवल व्यतिरिक इसलिए कहना पड़ेगा की अन्वय ना केवलो और, के तो के और नहीं अतिव्याप्ति वारण आया अगर आप खाली व्यतिरिक व्याप्ति मत कह देंगे तो व्यतिरिक व्याप्ति मत व्यतिरिक है नहीं। हमारा लक्ष्य अभी क्या है तो उसमें जाएगा किन्तु केवल और व्यति में भी जाएगा तो क्या दोष होगा अतिव्याप्ति हो जाएगा अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है अलक्ष्य व्यक्ति कल आपको रात को नींद नहीं हुआ न क्या कठिन हुआ आपका आंख देखने से लगता है कि आपको रात को नींद नहीं हुआ <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सुबह उठना पड़ेगा इसलिए आदत ऐसा डाल करके रखना है की सुबह उठने से ऐसा कठिनाई ना हो तो रोज का रोज होना चाहिए ऐसा तो ब्रह्मानंद में भी नहीं है पता नहीं यहाँ जैसे तो सभी को आना पड़ेगा इसलिए पूजा होने से कुछ और अधिक कठिनाई नहीं है तो केवल व्यतिरेकी नहीं अति व्याप्ति वारणाए अन्वयन तो अन्वय न कह देने सर केवल व्यतिरिक में जाएगा नहीं ठीक है अभी अन्वय न कहना पड़ेगा अभी हम कहेंगे अन्वयन मत मतलब अन्वय व्यतिरेकी लक्षण जाएगा लक्ष्य में क्योंकि अन्वयन व्याप्ति मत अन्वय व्याप्ति वाला अन्वय व्यतिरिकी है तो होने से और कहा अति हो जाएगी जो केवल अन्वी है वो भी अन्वयन व्याप्ति है अगर हम खाली अन्वय व्याप्ति मत कहेंगे तो अन्वय व्यतिरिक मैं जाएगा और कहा जाएगा केवल में तो तो जाएगा।, जाएगा क्या दोष होगा अति व्यापी हो जाएगी इसलिए केवल नहीं, व्यभिचार वारणा व्यतिरेक इति ये भी कहना पड़ेगा तथाच चन्वय व्याप्ति उपदर्शिता एवं अन्वय व्याप्ति का लक्षण क्या कहा गया था पदकृत्य में अन्वय व्याप्ति का लक्षण व्यक्ति किसको कहते हैं व्यक्ति का क्या लक्षण है मूल में पदकृत्य में ये, तर ये तर वो तो उसका स्वरूप है साध्या भाव अवृत्तित्व ये व्यापति का लक्षण पदकृत्य में मूल में साचर्यो नियम व्याप्ति और यत्र यत्र धूमस तत्र बन ये व्याप्ति का अभिनय अभिनय अर्थात उसका स्वरूप कथन करना था चो अन्वय व्याप्तिशिता है वो दिखाई दे गया साध्या भाव अवृतिक जैसे पर्वतो बनी धूमात उसमें साध्या भाव कौन है जलह जल साध्या वृत्तित्व किसमें आएगा मीना में और अवृत्तित्व धूमो दु। में आएगा लक्षण समन्वय हो गया और हम कहेंगे पर्वतो धूम बने अभी साध्य किसको बना रहे हैं धूमो को अभी साध्या भावान कौन बनेगा अयव रोक तो उसमें अब वृत्ति तो किसका है बनी में अब तो आया नहीं, नहीं आया तो लक्षण गया वनी रूपों का हेतु में व्याप्ति का लक्षण गया? गया नहीं गया तो लक्षण गया नहीं तो क्या दोष होगा असंभव हो गया तो आपका लक्षण तो फिर असंभव दोष ग्रस्त रहा जाने नहीं चाहे क्यों? दोस नहीं दोस ये सद हेतु है, तो है क्या नहीं है ये असद हेतु है इसमें तो व्याप्ति है ही नहीं तो व्याप्ति है नहीं तो व्याप्ति का लक्षण गया नहीं कोई दोष नहीं तो ये हो गया था हा? अन्य व्याप्ति उपदर्शिता पद कृत्यकार कह रहे अन्य व्याप्ति हम दिखा दिए थे कोई व्यक्ति व्याप्ति कहते है साध्या भाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगित्व ये व्यक्ति व्याप्ति हो गया तो जैसा अभी देखिए साध्याभाव पहले ये साध्या भाव कहाँ रहेगा जल हृदय में तो जहाँ साध्या भाव रहेगा वहाँ हेतु अभाव रहेगा जहाँ बनिया भाव रहेगा वहाँ धूमाभाव रहेगा, रहेगा? बनिया भाव है और धूम हो जा सकता है रहेगा बनिया अभाव है धुआं भाव रहेगा रहेगा, ना धूमा रह जाएगा जा तो जहाँ बनिया भाव होगा वहाँ धुआ भाव होगा तो साध्या भाव हो गया बनिया भाव बनिया भाव का व्यापक भूत अभाव कौन हुआ धुआं हे तो भाव हेतु तो भाव। अभी साध्या भाव व्यापक भूत अभाव कौन सा भाव हुआ हेतु भाव। उसका प्रतियोगी कौन होगा हेतु घटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा घटा इस प्रकार हेतु तो भाव का प्रतियोगी कौन होगा हेतु भूता भाव क्या बोला हमने भूता भाव, भाव प्रतियुग। प्रतियुग। ये कौन अभाव हुआ हेतु अभाव तो, तो अभी उसका प्रतियोगी हो जाएगा हेतु तो अभी हेतु क्या हो जाएगा प्रतियोगी हेतु क्या होगा साध्या भावकी भूताभाव प्रतियोगी अभी हेतु में क्या आएगा साध्या भाव व्यापक प्रतियोगित्व साधो में की बात है तो साध्या भावो की भूता भाव प्रतियोगित्व ये किस में आया हेतु में धूमो में धूमो में क्या आया साध्या भाव व्यापक अभी बन्ही धूमो को लेकर के कहिए तो इसको व्यापक के भूता भाव कौन सा भाव है धूमा भाव आगे प्रतियूगी। तो प्रतियूगी। किस में आएगा धूम में साध्या भाव व्यापक के भूता भूताभाव प्रतियोगित्व ये है व्यक्ति व्यक्ति व्यापक व्यापक भूत व्यापक हुआ अव्यापक व्यापक व्यापक भवती व्यापकी भूतो साध्या भाव का व्यापक हो जाता है ये हे हेतु तो भाव तो ये व्यापक ही भूत तो पहले नहीं था अभी अभूत तद्भावक व्यापक हो जाता है और इसमें वो तो अलग बात है अभी साध्या भाव का व्यापक हेतु तो भाव हुआ तो इतना हमको भी देखना है साध्या भाव व्यापक भूता अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो हेतु ही होगा क्योंकि हेतु भाव का व्यापक है तो यह, यह तुम्हें तो तो आ जाएगा साध्याभाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगित्व ये हो गया व्यक्ति व्याप्ति साध्या भूताभाव प्रतियोगित्वि ये हो गया व्यक्ति व्याप्ति जन में वो तो भ्रम हुआ नही वो होने से वो क्या होगा ना वो अर्थात ये दुष्ट हेतु अर्थात वो वास्तविक वो हेतु नहीं है क्योंकि उसमें वो व्याप्ति भी नहीं है वो दिख सकता है कोई भ्रम उसको कहा जाता है भ्रम इस प्रकार के भ्रम होकर के भी कदाचित बनी की अनुमिति हो जाती है और जाके देखता है बनी है क्योंकि वो तो क्या वास्तविक उसे हुआ क्या तो नहीं हुआ धूमो व्यापक नहीं है भाव व्यापक बन्य भाव का व्यापक धुमा भाव है जहाँ बनी रहेगा धुमा नहीं रहेगा क्योंकि कारण नहीं है तो कार्य किस रहेगा अच्छा तो ये हुआ व्यक्ति के व्याप्ति का लक्षण आगे तदुप्तम व्याप्य व्यापक भावो ही भावोर भावो यादृष्योर अभावो तस्मा विपरीत प्रतीयते व्यापक व्याप्य और व्यापक का भाव अर्थात व्याप्य भाव व्यापक भाव अर्थात विद्यमान अर्थात अन्वय भाव ओर यात्री व्याप्य और व्यापक विद्यमान होने का समय में अन्वय होने का समय में उनका भाव जैसा दिखता है तयोर तो अभाव तस्माद विपरीत प्रतीयते यूमस तत्र बन्य अभाव कर देंगे तो विपरीत दिखेगा यहा तत्र धूमा भाव अन्वे अन्वय व्याप्ति में साधन व्याप्य होगा ना साध्य व्याप्य होगा साधन व्याप्य होगा तो इसी को कहते हैं अन्वय साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापक ईष्यते और साध्या भावो न्यथा व्याप्यो व्यापक साधना त्यय अन्वय व्याप्ति में साधन व्याप्य होता है साध्य व्यापक होता है और अन्यथा अन्यथा अर्थात व्यतिरेके साध्या अभाव व्याप्य होता है और साधन अत्यय अति अर्थात अभाव साधन अभाव व्यापक होगा जो व्यतिरिक व्यापी कहेंगे ये साध्या अभाव हो साधन अभाव हो जाएगा ठीक तो अभी अन्वय व्याप्ति का मूल लक्षण क्या था मूल में अन्वय व्याप्ति का लक्षण क्या है वो तो उसका स्वरूप है वो तो पदकृतिकार का लक्षण मूलकार क्या कहते हैं साहचर्य नियमों व्याप्ति तो ये हो गया मूलकार का और पदवृतकार के अनुसार साध्याभाव पद वृत्तित्व तो ये हो गया मूलोकार के अनुसार तो। और ये वितरिक व्याप्ति साध्या भाव साध्या व्यापक वुट्य। तो। की भूता भाव साध्या भाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगितम साध्याव ये पहले स्मरण होना चाहिए उसका व्यापक भूता भूताभाव कहने से कौन अभाव होगा हेतु तो उसका प्रतियोगी कौन होगा तो हेतु में क्या आ जाएगा तो।, तो इसी प्रकार अर्थात ये फास्ट प्रिंसिपुल घटा देंगे इस प्रकार भाव का व्यापक होगा हेतु तो अभाव हेतु तो भाव का प्रतियोगी हो जाएगा हेतु और हेतु में आ जाएगा प्रतियोगिता तो। साध्याभाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगिता हेतु में आएगा ये हो तो गया व्यक्ति व्याप्ति देखिए जैसे महारथ में जाएंगे वहां साध्या भाव वन्य भाव है धुआं भाव मिला अब दो चार जगह में देख लीजिए समुद्र में देखिए अथवा कुपो में तड़ाग में कहीं भी देखिए साध्या भाव है धुआं भाव मिला तो साध्या भाव व्यापक भूता भाव, गया भाव हो गया धुआ भाव उसका प्रतियोगी तुम धुआं में आ जाएगा जैसे अन्वय करने का समय हम दिखाते हैं मान समय दिखाते हैं गोष्ठ में चतुर्शाला में साला में दिखाते हैं इसी प्रकार के अभाव में भी चार पांच जगह दिखाएंगे अभाव में व्याप्ति दिखा देंगे और व्याप्ति को ला के हेतु में ही रखना है इसलिए साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व ये हेतु में आ जाएगा तो ये व्यक्ति को व्याप्ति हेतु में आ गया धूमा कैसे व्यापक होगा धूमा भाव व्यापक होगा क्योंकि जो पदार्थ जितना छोटा है उसका अभाव उतना ही बड़ा रहेगा रहे और जो बड़ा होगा उसका अभाव छोटा हो जाएगा ये सामान्य बात है अच्छा आगे अन्वय मात्र व्याप्तिक केवल अन्वयी यथा यथा घटो घटो प्रमेयत्वाद् नास्ति य नास्ति प्रमेयत अ प्रमेयकव्याय प्रमेय अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वय अन्वय मात्र व्याप्तिकम मात्र के करके किसको हटा देते हैं बेहतर की व्याप्ति नहीं है अन्वय मात्र व्याप्ति जिसमें रहेगा उसको कहेंगे केवलान्वय यथा घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् अभिधेय का अर्थ बाच्य शब्द का जो विषय बनेगा और प्रमेय प्रमेय अर्थात तो प्रमा का विषय नयाय का मत में सब कुछ ईश्वर प्रमा का विषय ईश्वर तो सभी कुछ को साक्षात जानते हैं और अभिधेय सब कुछ अभिधेय है कोई भी पदार्थ है ये शब्द का बाच्य हो जाएगा क्योंकि वो तो आत्मा को भी अभिधेय कहेंगे वो विषय बनता है मन के द्वारा देखा जाता है इसलिए उनके मत में सभी कुछ अभिधेय है धाधा तु अच्छा यह तो होने के बाद ई हो गया सर्वधातु का अर्धातु वैसे गुण हो गया ध्यय धेय ज्ञेय पेय ये सब ऐसे ही बनता है अभी पूर्वस्तु भाषण है अभी ध्येय अर्थात वाच्य अभी पट में पट में प्रमेयत्व तो रहेगा अभी।, अभी ओ कहा है अभी उपसर्ग ना फटो में प्रमेयत्व रहेगा और अभिधेयत्व रहेगा तो रहने से अभी घटो पक्ष वहां भी प्रमेयत्व है रहने से अभिधेयत्व होगा ये दृष्टांत तो दे दिए अनुमान में ये करना पड़ेगा पहले दृष्टांत तो में जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा दृष्टांत अनु दृष्टान्त है व्यति दृष्टांत है अनुय है तो पहले हेतु को दिखा लेंगे साध्य को दिखा लेंगे व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा पक्ष में हेतु को सिद्ध करना पड़ेगा अगर हेतु है तो फिर साध्य रहेगा यह सिद्ध होगा अगर व्यतिगत दृष्टांत तो है तो दिखा देंगे देखिए साध्या भाव नहीं है तो हेतु भी नहीं है जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु नहीं रहेगा इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ हेतु रहेगा वहाँ साध्य को रहना पड़ेगा कोई तो हाँ दृष्टांत नहीं है तो अनुमान फिर कार्य नहीं करेगा इसको कहेंगे जहाँ दृष्टान्त नहीं है फिर वो दोष है वो हेतु दुष्ट हेतु है अत्र अत प्रमेय अभिधेयर व्यतिरिक व्या यहां केवल अन्य व्याप्ति ही मिलेगा यत्र, यत्र तत्र अत्र अेयत्व क्यों इसका दे दे तो एक ही चीज है ना ना प्रमेय तो ज्ञान का विषय है अभिधेय तो शब्द का विषय है ये दोनों अलग अलग चीज है सर्वश्पी प्रमेयवाद अभिधेयवाद सर्वत्र तो प्रमेयत्व तो रहेगा अविधेयत्व तो भी रहेगा तो सध्यावा हेतु कहा मिलेगा तो सध्यावा हेतु भाव अगर नहीं मिलेगा तो व्यति व्याप्ति नहीं मिलेगा नहीं मिलने से ये केवलान्वयी है अच्छा। पदकृत्य में केवलान्वीनो लक्षण आह अन्वयन एवं अन्वयन एवं व्याप्तिर स तथा अन्वय व्याप्ति मत अर्थात अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति अर्थात अन्वय ही प्रयोजक है व्यतिरक वहाँ है नहीं।, नहीं होने से इसको केवल अन्य कहेंगे तो क्यों यहाँ जो आप हेतु साध्य दिए प्रमेयत्व अभिधेयत्व इनका व्यति व्याप्ति क्यों नहीं है तो प्रमेयत्व अभिधेयत्व व्यतिरिक व्याप्ति निराकर अत्र अत्रस्व अभिधेयत्मेयत् जगत में सब कुछ और प्रमेय है अत्र कहा अत्र अर्थात तो अभिधेयत्विव साध्य का अनुमेय पद कितना है तीन पद है इसमें प्रसंपद क्या है जीव तो उसके आगे सु नहीं दिखता तो तो तो तो है न तो फिर अभी एक पद हुआ अभी अभिधेयक अभिदेवत्व तो साध्य और अनुमान इसमें क्या समास हुआ है कर्म धारे तो अभी अभिधेयत्व साध्यको में कैसा समास कहेंगे साध्य न पूछ सक स्वांतम अभिधेयत्वम उसी वजह से ध्यान रखेंगे कैसे कहेंगे अभी अभिधेयत्व साध्यम युमान से तदनुमा इस अनुमान में साध्य हो गया अभिधेय हेतु हो गया प्रमेयत्व इसलिए कहते हैं अनुमान है कुतस्तन अभिधेयसाध्यकअुम कतस्तनषेध किति व्याप्ति का निषेध करते हैं तो कहते हैं त्र हेतु सर्व प्रमेयवादेयवाद हेतु हो गया से पदार्थमात्र से कोई भी पदार्थ है ईश्वर प्रमा का आगे कहते हैं तथा सकल पद अभिधेयत्व अभी सकल ऐसा के पद है तो सकल पद का जो अभिधेय होगा उसमें क्या आएंगे सब आ जाएंगे किसमें अभिधेय तो नहीं आएगा ऐसा है कि सकल कह देंगे तो उसमें सब आ जाएंगे सकल जा। जो पद है उस पद का अभिधेय कहते सब आ गए उसमें क्योंकि सभी में अभिधेयत्व आ जाएगा सकल जो पद उस पद का अभिधेह सी सकल पद में कर्म गर्मधारे लेंगे पद का अभिधेय वहां ष्टी ले लेंगे और ईश्वर प्रमा विषयत्व ईश्वर प्रमा विषयत्व ये भी सर्वत्र है ईश्वर प्रमा का विषय सब बन जाएंगे होने से अभी अभिधेयत्व तो का अभाव कहां मिलेगा अभिधेहत्व तो का अत्यंत अभाव कहीं नहीं मिलेगा तो अभिधेयत्व का अत्यंता भाव मिलेगा नहीं कहीं तो अभिधेयत्व अत्यंता होगा प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा नहीं, नहीं, नहीं बनेगा तो अभिधेयत्व अत्यंता होगा प्रतियोगी नहीं बनेगा तो फिर अत्यंता होगा क्या बनेगा अप्रतियोगी अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व अभिधेय में आएगा यही केवलान्वितम केवलावितम का लक्षण है अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व दे दिया ईश्वर परमाण विषयत्व से अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व रूप केवल तो अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व यही केवल है केवल होगा जो अत्यंत भाव का अप्रतियोगी होगा अर्थात तो उसका अभाव तो कहीं नहीं मिलेगा अप्रतियोगित्व <hdodham> अभिधेयत्व में भी आएगा प्रमेयत्व में भी आएगा दोनों में आएगा से तद तो अभाव अप्रसिद्ध्या ये जो केवलन वही होगे गया और प्रमेयत्व इनका अभाव मिलेगा नहीं साध्य और हेतु तो। ये दोनों का अगर अभाव नहीं मिलेगा तद तो अभाव तद तो अभाव अर्थात अभिधेयत्व प्रमेयत्व इनका अभाव अगर नहीं मिलेगा तो तद घटित व्यतिरिक्त व्याप्तिर न संभव थी क्योंकि यद्यव यध्य अभाव तत्र हेतु अभाव कहना चाहिए ये दोनों मिले ही नहीं तद अभाव साध्य हेतु अभाव कह सकते तद घटित तो व्यति व्याप्ति न संभवती तो ये केवल अनुयी का के लक्षण क्या हो गया अत्यंता हाँ, अत्यंता अप्रतियोगित अत्यंत अभाव प्रतियोगितम इस प्रकार के उच्चारण करेंगे अत्यंत अभाव का जो अप्रतियोगी बनेगा तो उसका कहीं अत्यंत अभाव मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा तो उसका व्यतिरिक्क बनेगा ही नहीं, नहीं प्रतियोगी अत्यंत अत्यंत अभाव प्रतियोगी किस क्या करेंगे उसको जिसका जो अत्यंत होगा प्रतियोगी बनेगा उसका व्यतिरिक व्याप्ति मिल सकता है अत्यंता होगा प्रतियोगी मिला मतलब उसका कहीं अभाव है ना अभाव है तो कहीं व्यतिरिक व्याप्ति हो सकता है होगा निश्चय ऐसा बात नहीं हो देखना पड़ेगा किसके साथ आप व्यक्ति कह रहे हैं उसी मुताबिक है, उसका हो सकता है कहीं ये ज्ञेयत्व प्रमेयत्व अभिधेयत्व पदार्थत्व ये सबके वाला नहीं है तो किस में नहीं रहेगा पदार्थत्व ऐसा में रह जाएगा तो इसी प्रकार की अभिधेयत्व प्रमेयत्म ज्ञत्म प्रमेयत्म कहे ज्ञत्म कहें बाच्यव कहे अभिधेयत्व कहें ये सबके वाला नहीं है अच्छा ये अव्याप्ति का लक्षण क्या था वहाँ साध्य कहाँ है लक्ष्य एक देशित्वित्व तो लक्ष्य एक देश लक्ष्य एक देश अवृतित्व और असंभव लक्ष्य मात्रा लक्ष्य मात्रा में ही ये नहीं रहे और नित्य का तीन लक्ष्यों कह था प्रतियोगी तो, तो आ, जैसे ध्वंसों में कहे ऐसे प्रागवा में कहेंगे ध्वंस में क्या कहें दोन तो प्रतियोगी ध्वंस भिन्न थी देखिए जगत को हम चार बांट देंगे एक हो गया प्रागभाव एक हो गया कार्य एक हो गया ध्वंस ये तीन एक लाइन में आ गए पहले प्रागभाव फिर बाद में कार्य फिर आ आगे ध्वंस और दूसरा लाइन रह गया नित्य और जब हम कहेंगे कि ध्वंस का प्रतियोगी अच्छा जिसका ध्वंस होता है प्रागवाव का ध्वंस होगा कार्यों का ध्वस हो जाएगा ध्वस का ध्वंस होगा नहीं होगा तो ध्वंस अप्रतियोगी कहने से ध्वंस आएगा क्योंकि ध्वंसों का ध्वंस नहीं होता वो प्रतियोगी हो नहीं है ध्वंस अप्रतियोगी कहने से ध्वंस आएगा और नित्य भी आएगा तो ध्वंस अप्रतियोगी कहने से कौन कौन आएंगे ध्वंस आएगा और, और नीति आएगा अब वो हमको किसका लक्षण कर रहे हैं तो किसको हटाना है तो इसलिए क्या कह देंगे तो क्या लक्षण हो जाएगा हो, हो गया इसी प्रकार के आगे प्रागुर्भाव को लेकर कहेंगे किसका प्रागुभाव होगा ध्वस का प्रागुभाव हो सकता है कार्य का प्रागुर्भाव हो सकता है अभी हम कहेंगे की प्रागभाव का प्रतियोगी प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य होगा होगा प्रागुभाव का प्रतियोगी ध्वंस होगा होगा और प्रागभाव का अप्रतियोगी कौन होगा होगा और प्रागभाव प्राग भाव का प्रागभाव है क्या नहीं है नहीं लेने से प्रागभाव का अप्रतियोगी हुआ तो प्राग भाव अप्रतियोगित्व कहने से कौन कौन आएंगे प्राग्भाव आएगा किसको हटाना है तो क्या कह देंगे भिन्नत्व सति स्पष्ट उच्चारण करेंगे न्याय है ना वो पता चलना चाहिए प्राग भाव प्रतियोगितम ये हो गया और तीसरा हो जाएगा हम पहले ध्वस अप्रतियोगित्व कह देंगे ध्वंस अप्रतियोगी कहने से कौन कौन आएंगे ध्वंस ध्वंस दोनों आएंगे अभी कह देंगे कि प्राग भाव का अप्रतियोगी ध्वंस का प्राग भाव होता है, होता है।, है। प्राग का है इसलिए का बनेगा अभी हम कह देंगे प्राग भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए तब तो फिर ध्वंस बचेगा कट जाएगा तो ध्वंस अप्रतियोगी तो सत्य प्राग भाव अप्रतियोगी ये तीसरा लक्षण होगा होने से केवल नित्य बच जाएगा हुआ अच्छा और आगे वायु का लक्षण क्या कहा था रूप रही स्पर्शवान पृथ्वी का गंधवती पृथ्वी हाँ और जल का पान। पान। और तेज का उष्णस्पर्श व तेज और पृथ्वी का इंद्रिय क्या है उसके लिए क्या लक्षण कहा था बंधक राहकम ग्राणम और चक्षु का लक्षण रूपग्राहक ये चक्षु और ये सन्निकर्ष भी है ये ईश्वर भी है रूपग्राहक हम कहेंगे रूपग्राहक रूप हम अभी चक्षु का लक्षण कर रहे हैं उसमें चक्षु शब्द तो कैसे व्यवहार करेंगे रूप ग्राहकों कहेंगे कि तो इतना कहने से रूप ग्राहक तो सन्निकर्ष भी है और ईश्वर भी है काल भी है अदृष्ट भी है सब होंगे इंद्रियम ये कहना पड़ेगा इंद्रिय कहने से नेत्र जाएगा नहीं अच्छा और ये नैमितिक द्रवत्व तो किसमें किसमें रहेगा पृथ्वी और तेज में रहेगा सांस्कृतिक द्रवत्व तो जल में रहेगा नैमित्तिक द्रवत्व तो पृथ्वी और तेज में तेज में कहा रहेगा सुवर्णाद तो और पृथ्वी में गृता दो जतो ईश्वर में रहेगा ये हो गया अच्छा और स्नेह कहा रहेगा जल में रहेगा मात्र भी संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्व परत्व मतलब संयोग विभाग इन्दोद्रु। हैं ये कहा रहेंगे अच्छा और काल का क्या लक्षण कहा था मूल में काल अति व्यवहार दिख के लिए अच्छी आदि व्यवहार अच्छा और परिमाणों के लिए माना, माना तो महत्व इस प्रकार की जो परिमाणों का कितना विभाग हो गया चार क्या क्या दीर्घ रस्व अभी प्रत्येकों को फिर ये परम और मध्यम कहकर करके फिर दो भाग कर देंगे परम अणुत्व और परम रस्वत्व ये कहाँ रहेगा मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व मन परमाणु रूप है उसमें परमाणुत्व परम ह्रस्वत्व रहेगा मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व वो तो महत्व हो गए दी अणुप और परम महत्व परम दीर्घत्व आकाश आदि और मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व गठ पटाथ में सब रहेंगे बीच वाला पदार्थ अच्छा ये हो गया और संख्या का क्या लक्षण कहा गया था एकत्व आदि व्यवहार है तो संख्या तो ये ये कितने पदार्थ में रहेंगे नवद्रव में स्पर्श कितने पदार्थ में रहेगा चतुष्ट में और रूपो तीन में रहेगा पृथ्वी में कितने में कितना रूपो रहेगा रूपो कितना है रूपो कितना है सप्त सप्तम तो ये शुक्ल नील पीता रक्त हरित कपिश चित्र पृथ्वी में सप्त सप्तम और जल में अभास शुक्लम तेज में भाष रुक्लम और रस कितने प्रकार के है लवण कटु कषाय तिक्त पृथ्वी में सर्वित जल में मधुर है और पृथ्वी में जो रूप रस गंध स्पर्श ये नित्य है ना अनित्य है परमाणु में पृथ्वी का परमाणु में रूप रस गंधस्पर्श नित्य रहेगा फिर तो दुग्ध कभी भी दोती नहीं होगा ये नित्य ही बना रहेगा पाकजम अनित्यम और अन्यत्र नित्यगतम नित्यम और अनित्यम पृथ्वी में तो किंतु अनित्यम है वो नहीं तो परिवर्तन कुछ नहीं होगा घटो अगर काला है तो काला ही रहेगा उसको गर्म करने के बाद लाल नहीं होगा फिर इसलिए रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याद पाकजम अनित्यम और अन्यत्र नित्य गतम नित्यम पाक, पाक से परिवर्तन नहीं होगा नित्य में नित्य और में नित्य अनित्य में अनित्य क्यों हो जाएगा जैसे मान लीजिए जल का चतुराणुप है उसमें रहने वाला रूप वो अनित्य है वो टूट जाएगा तो अगर वो सतस्रण अगर टूट जाएगा उसमें रहने वाला रूप भी नाश हो जाएगा तो अर्थात तो उसका कारण का अर्थात तो संयोग नाश हो जाने से वो नाश हो जाएगा नहीं तो परमाणु में रहने वाला जो रूप रस वो परिवर्तन नहीं होगा वो अपाकषण रहेंगे ठीक है जो ओम शंकर no sunah